प्रणव थाने दर्शन की पंद्रहवीं कक्षा पिछली कक्षा में आत्मा के बहुत्व को सिद्ध किया था आत्मा शरीर आदि से भिन्न है तीन गुणों से भिन्न धर्म वाला है और संगत दूसरे के लिए होता है इसलिए शरीर से भिन्न है ये शरीर उसका अधिष्ठान है आत्मा अधिष्ठाता है आत्मा में भोक्त्री भाव है वो भोगता है वो कैवल्य के लिए प्रवृत्ति करता है प्रयत्न करता है अर्थात त्रिविध दुखों से अत्यंत निवृत्ति के लिए वो सदैव प्रयासरत रहता है स्वप्न निद्रा आदि जो अवस्थाएं होती हैं शरीर में उसका साक्षी वही चेतन आत्मा होता है और चूंकि जन्म मरण ये बहुत सारी भिन्न भिन्न चीजें देखी जा रही हैं, इससे भी पता लगता है कि चेतन बहुत है अनेक हैं, आत्माएं है, अनेक हैं, एक ही चेतन सब शरीरों में विद्यमान है ये बात नहीं है अर्थात अद्वैत की जो मान्यता आज भी है पहले भी रही होगी उसका ये निषेध कर रहे हैं कल के पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो सकते हैं एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ है कि सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष योगज शक्ति के द्वारा होता है तो क्या योगज शक्ति के स्थान पर ऐसा लिख सकते हैं कि सूक्ष्म वस्तुओं का प्रत्यक्ष आत्मा को मन के द्वारा होता है ऐसा भी कह सकते हैं योगियों का अभाह्य प्रत्यक्ष होता है इसलिए यद संबंध सिद्धम तदाकरोल्लेखी विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम ये जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष भी आंतरिक बोध भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आए तो आंतरिक प्रत्यक्ष योगियों का माना है वो सूक्ष्म वस्तुओं का होता है लेकिन जितनी सूक्ष्म वस्तुओं का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है वो सब मन से होता हो ऐसा नहीं है योगियों का योगद शक्ति से जो प्रत्यक्ष होता है वो प्राय मन के द्वारा होता है एक परमात्मा को छोड़कर के सूक्ष्म प्रकृति का इंद्रियों का मन का बुद्धि का अहंकार का ऐसे जो जितनी भी अंदर की सूक्ष्म चीजें हैं उनका प्रत्यक्ष तो मन के माध्यम से ही होगा अब सूक्ष्म चीजों में ये भी है और सूक्ष्म चीज में आत्मा और परमात्मा भी है आत्मा का प्रत्यक्ष भी मन के माध्यम से ही होगा परमात्मा का प्रत्यक्ष बिना मन के सीधे आत्मा को होता है तो ये सूक्ष्म प्रत्यक्ष परमात्मा वाला ये तो बिना मन के होगा है वो भी योग शक्ति से ही योग की विशेष अवस्था निरुद्ध अवस्था होती है चित्त निरुद्ध हो जाता है उस समय प्रत्यक्ष होता है लेकिन मन से नहीं होता है वो और बाकी के जो सूक्ष्म प्रत्यक्ष हैं वो मन से होता है अन्य किन्हीं को कुछ न कुछ रंजीत जी, अच्छा जी। ये गुण बुन और में अंतर नहीं मान रहे हैं इसमें धर्म नहीं कह रहे हैं उनको एक आत्मा का पुत्र संख्या 111 सौ ग्यारह को जो बात ये इसको ऐसा क्यों नहीं मानते जैसे अग्नि और अग्नि को तो द्रव्य मानते हैं और उसका गुण जैसे उष्णता है उसी प्रकार तो से यहाँ को एकंता को धर्म माने और आत्मा एक अलग से द्रव्य ऐसा नहीं हो सकता एक सौ छियालीसवां सूत्र आत्मा के अतिरिक्त भी जितने द्रव्य हैं, वस्तुएं हैं चार, कार्य जगत इसमें दो दृष्टियों से व्याख्या की जाती है एक है गुण और गुणी में भेद मान करके कथन होता है गुण यानी धर्म और गुणी यानी धर्मी वो वस्तु तो हर वस्तु में कुछ धर्म होते हैं कुछ गुण होते हैं तो गुण और गुणी में भेद मान करके ये कथन है और हमें जब भी वस्तुओं को समझना होता है तो गुण और गुणी में भेद मान करके ही हम समझ पाते हैं गुणी में गुणों का आधान आरोप विद्यमानता का हम कथन करते हैं ये वस्त्र लंबा है ये वस्त्र मोटा है ये वस्त्र लाल है तब ये लंबा मोटा लाल पीला हरा सूती रेशमी ये बहुत सारे विशेषण हम बनाते हैं सस्ता महंगा नहीं तो उस वस्तु के जो अपने गुण हैं, तो किसी वस्तु को बताने के लिए हमें उसकी विशेषताओं का गुणों का उल्लेख करना ही होता है समझना होता है और ऐसे में हम गुण और गुणी को भिन्न मान करके कथन करते हैं। पूरा वैशेषिक दर्शन इसी पर आधारित है गुण गुणी में भेद मान करके ही पूरा दर्शन बताया गया है और हमारा व्यवहार भी इसी तरह से चलता है तत्वतः गुण और गुणी में अभेद ही माना जाता है कि गुण वास्तव में गुणी से अलग नहीं है वो गुण गुणी में ही रहते हैं उस गुणी में वस्तु में से यदि वो गुण हटा दिए जाए भेद मान करके तो गुणी क्या बचेगा आत्मा चेतन है हमने कहा वो चित्त धर्म है चेतन धर्म से युक्त है उसमें से चेतनता को हटा दें तो अब क्या बचेगा ऐसा तो है नहीं कि मान लो गन्ने में से रस निकाल दिया तो भी कुछ बच गया वहां पर आम में से रस निकाल लिया तो भी गुठली और छिलके बच गए ऐसा तो है नहीं वो तो चेतन स्वरूप ही है अलग नहीं कर सकते उसको पर व्यवहार के लिए ऐसे प्रयोग भी किए जाते हैं और इसको योग दर्शन की भाषा में विकल्प वृत्ति बोलते हैं विकल्प वृत्ति शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प हा। शब्द के माध्यम से कुछ ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं ऐसा कहा जा रहा है लेकिन वो ऐसा है नहीं लेकिन व्यवहार वैसा ही चलता है ये विकल्प वृत्ति है तो गुणगुणी में भेद मान के जहां भी कथन होता है वो विकल्प वृत्ति मान करके हमें समझना चाहिए विशेष रूप से किसी वस्तु के स्वाभाविक धर्मों को भी जब अलग अलग करके कहा जाता है तब गुणों को फिर भी हम कह सकते हैं कि ये दूसरी वस्तु का यहाँ पर आया है और वैसे दूसरी वस्तु का गुण आता है तो वास्तव में वो दूसरी वस्तु ही वहां पर प्रवेश हो जाती है पानी में उष्णता आई पानी गर्म हो गया तो एक कथन तो ये है कि पानी में गर्म अग्नि का उष्ण धर्म आ गया पानी में अग्नि का उष्ण धर्म आ गया एक दूसरी दृष्टि है कि पानी में अग्नि प्रविष्ट हो गई और चूंकि अग्नि प्रविष्ट हो गई है इसलिए उसका धर्म उष्णता भी जल में विद्यमान दोनों दृष्टियों से कथन हो सकता है पहला कथन केवल गुण आया गुणी नहीं आया ये औपचारिक प्रयोग है गौण प्रयोग है वास्तव में वो अग्नि ही जल में प्रविष्ट हो जाती है तो गुण और गुणी में तत्वतः तो अभेद माना जाता है वो चाहे आत्मा से संबंधित हो चाहे अन्य किसी जड़ वस्तु से संबंधित हो सभी पर लागू होता है ये लेकिन व्यवहार में और दर्शनों में बताने में समझाने में हमें गुण गुणी में भेद कथन करके बताना होता है इसलिए उस तरह कोई बोले तो गलत उसको भी नहीं मानते ये तो गुणगुणी बुन वाली बात हुई अब इस इस पृष्ठभूमि में इस सूत्र को देखी जो आपने पूछा था निर्गुणत्वात् न चित्त धर्म कहना चाहते हैं कि ये जो चेतनता है ये आत्मा का धर्म नहीं है अलग से वो तो स्वयं चेतन ही है निर्गुणत्वात् आत्मा में चेतनता नैमित्तिक रूप से नहीं आई है आत्मा की जो चेतनता है वो नैमित्तिक रूप से नहीं आई है सगुणता उस तरह की हम कोई वस्तु किसी से संयुक्त तो होती है उसके कारण उसमें कुछ गुण आ जाता है उससे वो युक्त तो हो जाता है ये दूसरे से नैमित्तिक रूप में तो चूंकि आत्मा में कोई नैमित्तिक गुण अंदर प्रविष्ट नहीं होता है जितने गुण है उसके अपने ही है और उसकी स्थितियां ऊंची नीचे अवश्य होती रहती हैं। तो ये जो चेतनता है ये आत्मा का नैमित्तिक गुण नहीं है बाहर से किसी के निमित्त से आया हो ये इसका अपना स्वाभाविक है इतना अर्थ इसका लेना चाहिए निर्गुणत् न चित्त धर्म नैमित्तिक गुणों को हम कई बार कह सकते हैं कि ये इस गुण से युक्त है नैमित्तिक गुणों को वस्त्र जैसे सफेद है स्वभावतः सूत के कारण से कपास के कारण से अब जब उसमें हमने रंग रंग दिया दूसरा कोई पदार्थ उसके उससे लिप्त कर दिया उसमें डुबो दिया उसको तो अब कहेंगे जो ये लाल पीला आदि ये उस गुण गुणी से भिन्न मान करके हम कथन कर लेते हैं नैमित्तिक गुण ये बाहर से आया है ये पानी मीठा है ये पानी नमकीन है खारा है ये जो कथन किए जाएंगे ये गुणों का कथन किया जा सकता है क्योंकि ये द्रव्य नैमितिक गुणों से युक्त हो जाते हैं दूसरे द्रव्य के से युक्त होते हैं दूसरे द्रव्य के गुण से युक्त हो जाते हैं ऐसों को हम गुणगुणी में भेद मान करके कथन कर सकते हैं ये इस वाला है ये इस वाला है लेकिन किसी वस्तु का जो स्वाभाविक धर्म होता है गुण होता है किसी दूसरी चीज से नहीं आया है उसमें उसकी दृष्टि से यहां पर है कि ये जो चेतनता है ये आत्मा का अपना स्वभाव है किसी निमित्त से नहीं आया कि प्रकृति का आत्मा से संयोग हुआ इस कारण से आत्मा में चेतनता आ गई ऐसा नहीं है परमात्मा से आत्मा का सन्निकर्ष हुआ संयोग हुआ तो परमात्मा के कारण से आत्मा में चेतनता आ गई ऐसा भी नहीं है जैसे शरीर में हमें चेतनता दिखाई देती है जड़ है लेकिन व्यवहार में हमें चेतनता दिखाई देगी उसका कारण है आत्मा चूकी यहां है इसलिए शरीर भी चेतन की तरह कार्य करता हुआ दिखाई देता है आप कह सकते हैं कि ये चेतन शरीर है और ये जड़ शरीर है ये मर चुका है ये जीवित है ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं ये गुणगुणी में भेद करके कर सकते हैं क्योंकि ये जो चेतनता है ये आत्म शरीर की अपनी नहीं है दूसरे की है तो इस संदर्भ में ये जो चेतना है ये आत्मा की अपनी है उसका अपना स्वभाव है आत्मा में चेतन धर्म दूसरे से नहीं आता तो निर्गुण न चित इस रूप में इसे समझ सकते हो गया और कोई पूछे अगला कोई हो तो हत खड़ा कीजिए मयू प्रणाम आचार्य जितने भी सूक्ष्म भूत हैं विषय हैं इंद्रिया है वो या मतलब मूल प्रकृति है उसका प्रत्यक्ष मन के द्वारा होता है और मन का प्रत्यक्ष आत्मा का कल प्रत्यक्ष मन के माध्यम से हो जाता है मन का प्रत्यक्ष कैसे होता है मन के माध्यम से ही मन का प्रत्यक्ष मन से ही होगा मन के माध्यम से ही प्रत्यक्ष आत्मा करता है लेकिन मन का प्रत्यक्ष मन के माध्यम से ही होगा अन्य कोई इधर कीजिए मन, मन इंद्रियों से करता है मन इंद्रियों से मन इंद्रियों से प्रत्यक्ष करता है हाँ, दो बार बाह्य बाह्य विषयों का विषयों हाँ, का। तो इंद्रियों से करता है। जी हाँ बोलिए एक सौ बयालीस अधिष्ठानं चेति। अधिष्ठान चेती आपके क्या पाठ है अधिष्ठान चेती हाँ इसमें जी, मतलब अधिष्ठाता जो है वो शरीर आदि का जीवात्मा होता है तो जहां पर ये प्रसंग आता है कि जीवात्मा को कहीं पर विभू स्वीकार किया गया है, सर? तो जीवात्मा विभू की शरीर का होने से वैसे तो जीवात्मा को अनुमानक है तो इस शरीर का मतलब वो जैसे पूरे ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है तो मतलब व्यापक होने से वो विभू है तो इसी प्रकार पूरे शरीर का अधिष्ठाता होने से जीवात्मा को भी विभूत स्वीकार किया है तो मतलब पूरे शरीर में जी, पूरे, पूरे, विभु विभू का मतलब आप पूरे शरीर में वो विद्यमान है ऐसा कहना चाह रहे हो या परमात्मा की तरह विभू मतलब पूरे शरीर को वो चला रहा है जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है इसी प्रकार पूरे शरीर को ये चला रहा है ठीक है इसी तरीके से मतलब इसको विभूत स्वीकार किया जाता है मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया स्पष्टता से पूरे शरीर को चला रहा है और हमें यह भी प्रतीत होता है कि जैसे चेतना पूरे शरीर में विद्यमान है और छोर शरीर के किनारे तक अंदर सब जगह लगता है जैसे चेतनता फैली हुई है ठीक है तो ये भी एक मान्यता है बहुत बड़ा वर्ग ये भी मानता है उनकी दृष्टि में आत्मा का परिमाण मध्यम परिमाण कहा जाता है उसको विभू नहीं कहते विभू तो वो हो गया जो सर्वव्यापक है बहुत फैला हुआ है अणु वो हुआ जो एक देशी है और तीसरा जो है कि जितना शरीर का फैलाव है उतना ही आत्मा का भी फैलाव है ऐसा जो मानते हैं उनके लिए कहा जाता है ये आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते हैं न तो अणु और न मध्यम परिमाण वाला मानते हैं जैन धर्म में ऐसा माना जाता है जी जो एक विभूत स्वीकार किया जाता है जो आत्मा को हमारे कहीं पर दो या कहीं उपेशन स्वीकार किया गया है तो वो मतलब वो सही नहीं वो आप स्थल बताएंगे स्थल। ऐसा बहुत लोग मानते हैं अब सुनिए ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं दर्शनों की पंक्तियों से भी और सूत्रों से भी इनसे भी कई लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि आत्मा यानी जीवात्मा वो विभू है विभू है यानी परमात्मा की तरह से विभू है सर्वव्यापक है ऐसा बहुत लोग मानते हैं जितनी भी आत्माएं हैं वो सब विभू हैं परमात्मा तो विभू है ही जीवात्माए भी सब विभू है ऐसा भी बहुत लोग मानते हैं वो ठीक नहीं है आत्मा तो परिच्छि है एकदेशी है और अभी आज भी कुछ सूत्र इसी संदर्भ में आएंगे वो वैसे अद्वैत के संदर्भ में कि आत्मा एक ही है या अनेक है उसको लेकर के लेकिन उसके साथ साथ हम उसका अणुत्व भी देख सकते हैं तो ये बात ठीक नहीं है तर्क युक्ति से भी ठीक नहीं होती है और वेद के प्रमाण से भी आत्मा को अणु ही माना है अथर्वेद का एक मंत्र है व्यच्च अव्यचस दो प्रकार की चेतना है एक एकदेशी है और एक व्यापक है एक व्यापक है और एक अव्यापक है दो तरह की चेतनाओं को वहां पर कहा गया एक व्यापक है और एक, एक देशी है उससे भी है दूसरा तर्क युक्ति से उससे भी और वो प्रमाण जिस जगह यू लगता है कि यहां विभुत्व है वो नहीं वो अपने आप में व्याख्या हैं वचन मैसी दयानंद ने तो बिल्कुल स्पष्ट लिखाई है कोई संदेह नहीं होना चाहिए परिच्छिन्न है आत्मा अणुस्वरूप है जो मध्यम आकार का मानते हैं उसमें हर शरीर के आकार का आत्मा बनेगा ये मानना होता है जब वो आत्मा चींटी के शरीर में जाएगा तो छोटा और हाथी या बेल मछली के शरीर में जाएगा तो उतना बड़ा बच्चा है तो छोटा और जैसे जैसे युवा होता है शरीर बढ़ता है तो आत्मा का आकार भी बढ़ा हुआ मानना पड़ेगा उस सिद्धांत में क्योंकि वहां उनकी प्रतिज्ञा क्या है जितना शरीर उतनी आत्मा अब इस दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का आकार कभी छोटा होगा कभी बड़ा होगा संकोच विकासी बोलते हैं इसको कभी सुकुड़ जाएगा शरीर के अनुसार और कभी शरीर के अनुसार फैल जाएगा बड़ा हो जाएगा जो चीज संकोचित होती है फैलती है वो नित्य नहीं होती है अनित्य तो हो जाएगी फिर आत्मा नित्य नहीं रहेगी आत्मा तो नित्य तभी रह सकती है जब जैसी है वैसी ही रहे हमेशा और इतने बड़े शरीरों में भी आत्मा होती है और चीटी क्या चीटी से भी सूक्ष्म जीव जो है उनमें आत्मा होती है तो तो इतनी सूक्ष्म है कि उन सबके शरीरों में आ सकती है इतनी सूक्ष्म जितनी भी आत्मा है वो इतनी सूक्ष्म है और उपनिषद के जब सीधे वचन मिलते हैं बालाग्र शतभागस से शतधा कल्पित बाल का अग्र भाग बिल्कुल किनारा जितना छोटा सा ले सकते हैं और उसके सौ टुकड़े कर दिए बिल्कुल छोटे भाग के जितना कर सकते हैं छोटे से छोटा उसके सौ भाग कर दिए और उन सौ भाग में से भी एक भाग को उठाया उसके फिर सौ भाग कर दिए नहीं रहेगा नहीं ऐसा नहीं कह सकते हमारी आंखों की दृष्टि से ये लगता है कि नहीं रहेगा लेकिन बहुत सूक्ष्मता से देखेंगे तो वहां भी रहता है अब परमाणु का ही देखेंगे तो सुई की नोक के ऊपर लाखों सूक्ष्म जीव रह सकते हैं लाखों करोड़ों परमाणु रहते हैं बिल्कुल सुई की एकदम किनारे पे नोक में इतने छोटे होते हैं वो तो ये जो कथन है ये स्फूलता से समझाने के लिए उसका ये मतलब नहीं है कि बाल का अग्रभाग और उसका हजारवां हिस्सा जितना होता है धर्म प्रयोगशाला में लग जाए कि हाँ ये इतना बड़ा है और आत्मा का परिमाण इतना है ऐसे नहीं वो समझाने के लिए है कि वो बहुत सूक्ष्म है तो कोई सीधे सीधे मापन नहीं है बाल का अग्रभाग बाल का अग्रभाग भी कितना लेंगे कोई अग्रभाग को भी लेगा तो कोई जितना ले रहा है कोई उससे दुगना भी ले सकता है कोई उससे भी आधा ले सकता है ना फिर उसके एक हजार भाग होंगे तो और छोटे बड़े होंगे वो तो कोई एक निश्चित माप नहीं किया जा रहा है बाल का अग्रभाग भी तो छोटा बड़ा हो सकता है केवल समझाने के लिए है कि वो बहुत सूक्ष्म है यानी दस हजारवा भाग हो गया छोटा बहुत छोटा अब जब ये हमें पता लगता है इतना वचन स्पष्ट है इससे आत्मा विभू सिद्ध होता है या एक देशी परिच्छ सिद्ध होता है अणुस्वरूप सिद्ध होता है अणुस्वरूप सिद्ध होता है तो आत्मा को अणु ही मानेंगे और अभी चल रहा है ये आप देखिएगा कहीं विभू आता है तो उस पर विचार करेंगे कि आत्मा का आत्मा को विभुत्व माना, कि, माना है विभुत्व माना है क्या सांख्य दर्शन में और कहीं दूसरे दर्शन में उसकी चर्चा वहां करेंगे वो आप वचन लाके बताएंगे तब विचार करेंगे जी जो इसका हाँ। आत्मा का जो दर्शन होता है ऐसा कह सकते हैं कह सकते हैं दर्शन शब्द का अभिप्राय क्या है वो खोलना होगा जी, तो वही मतलब क्या दर्शन किसको होता है दिए आत्मा। दिए। मेरा वक्त वक्तव्य पूरा हो जाए तब बोलना है बीच में कई बार आप ऐसे बीच में बोल चुके हो सुनो पहले उसको दर्शन शब्द अनेक अर्थों में आता है लोक में दर्शन मतलब तो आंख से देखना है अब आपने कहा कि दर्शन होता है नहीं होता है अब आप दर्शन शब्द का कौन सा अर्थ लेकर के दर्शन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ये आप पहले बताएंगे तो फिर मैं उत्तर दूंगा ठीक कि दर्शन होता है या नहीं होता अब मैं कहूँ दर्शन होता है तो क्या फिर तो आत्मा आंखों से दिखाई देता है तो रूपवान हो गया आप एकदम खंडन कर देंगे मैं एक बात बता रहा हूं इसलिए कभी ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वहां अपना अभिप्राय बताना चाहिए कि दर्शन का मतलब क्या है और आपने नहीं बताया तो मैं पूछूंगा मैं पर पूछूंगा कि आप पहले ये स्पष्ट करो कि दर्शन का मतलब क्या है तो फिर उत्तर दूंगा पहले आपका प्रश्न तो स्पष्ट हो दर्शन का मतलब जानना भी होता है जानना उस अर्थों में कहेंगे तो हाँ आत्मा का दर्शन होता है आत्मा का बोध होता है आत्मा का को जाना जाता है और नेत्र से दिखने वाला अर्थ आप करेंगे तो कहेंगे आत्मा का दर्शन यानी रूप दर्शन नहीं होता है आंख से नहीं देखा जाता है ये आपके प्रश्न का उत्तर है आप बोलिए आत्मा दर्शन जो आत्मा का जो दर्शन होता है कहा जाता है, तो है तो वो, वो। मतलब जो जैसे दर्शन होता है तो होता है तो आत्मा का दर्शन करने वाला कोई तो और हुआ आत्मा तो नहीं हुआ स्वयं करता मतलब है, है। स्वयं स्वयं का दर्शन स्वयं भी करता है स्वयं का दर्शन स्वयं करता है बिल्कुल कर सकता का है नहीं दर्शन का मतलब तो अलग जो दो अर्थ बताए मैंने जानना हम स्वयं स्वयं को भी जान सकते हैं हम स्वयं स्वयं को भी जान सकते है ये कोई नियम नहीं है कि दूसरे को ही जाने दूसरे को भी जानते ही हैं, अपने को भी जान सकते हैं आपका प्रश्न इस आधार पर है कि आत्मा ने आत्मा का दर्शन हुआ इसका मतलब है आत्मा का दर्शन करने वाला कोई और है यह आवश्यक नहीं है स्वयं भी होता है और बोलिए ठीक है जी पाठ से संबंधित प्रश्न ही कीजिएगा मुनिजी जो दर्शन का पाठ है इसी से संबंधित प्रश्न हो बाकी शंका समाधान मानीजिए बोलिए अगर ऐसा है तो बोलिए वो तो तो बता पाऊ मगर मेरी कहने भी यह है कि जो गिरु के सोलह संस्कार है उनको मैं कम समझता हूँ और वो संस्कार जो देशों में या शास्त्रों में लिखा है हमारे महागुरुओं ने विद्वानों ने वो माने जाते हैं कि कहीं है या है, तो, तो है मुझे समझा दिए इसको आप प्रश्न को लिख के दे दीजिए शाम को शंका समाधान में आगे क्रम आने पर उसका समाधान करेंगे आपका प्रश्न मेरे को अभी पूरा स्पष्ट सुनाई भी नहीं दिया है मैं समझ भी नहीं पाया हूँ लिख के दीजिएगा ठीक है तो आगे का पाठ करें कुछ। हाँ, आचार्य जी अभी जो आत्मा का कथन चल रहा है जिसमें आत्मा को चेतन स्वरूप बताया गया है और चेतना उसका धर्म ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चेतना उसका धर्म है वो चेतन स्वरूप है लेकिन व्यवहार में बोल सकते हैं चेतना धर्म में लेकिन वास्तव में है नहीं यही कथन है बोलिए चेतनता और गुण गुण है तो गुण को गुणी से अलग तो किया ही नहीं जा सकता जैसे कि पानी को जो है, तो अलग नहीं किया जा सकता तो इसको थोड़ा नहीं होता है ये बात नहीं। आपने प्रश्न स्पष्ट नहीं किया अभी वैसे मैं इसी विषय में बोल रहा था जो गुणगुणी वाला उत्तर दे रहा था वो तो था उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो आप स्पष्टता से बताएंगे तो बोलूंगा जैसे आत्मा का जो तो या या गुण जो बताया चेतनता है उसके अंदर ही है उसको अलग तो कर ही सकते अलग कैसे बताया जाएगी वो अलग नहीं कर चेतनता उसका धर्म है ये नहीं कह रहे उसका निषेध कर रहे हैं बल्कि की धर्म चेतनत्व तो चित धर्म वाला है चेतन धर्म वाला है इस बात का तो निषेध कर रहे हैं यह कह रहे हो तो चेतन स्वरूप ही है तो जो आप समझ करके प्रश्न कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा गया है वहां पर आप तो ये कह रहे हैं कि इनको अलग क्यों बताया जा रहा है जबकि चेतना को तो अलग कर ही नहीं सकते तो अलग कहाँ बताया जा रहा है ये अलग बताने का निषेध किया जा रहा है बल्कि आपकी ही बात कही जा रही है यहाँ पर ठीक है के बारे में ऐसा प्रकृति ब्रह्म है आपने कहा नहीं तो जैसे परमात्मा के बारे में ऐसा हैं पर ब्रह्म है वो तो वो उसके लिए विशेषण आया पर प्रकृति के लिए ब्रह्म भी ठीक है आप आकाश को भी ब्रह्म कह देते हैं बड़ा होने से उस रूप में कह सकते हैं कि जो बड़ी चीजें हैं उन बड़ी चीजों में भी वो सबसे बड़ा है इस दृष्टि से पर कह सकते हैं सबसे बड़े से भी बड़ा है जो कह सकते हैं ठीक है आगे देखिए तो पिछली कक्षा में एक सूत्र को हमने सबसे अंत में देखा था और उसमें कहा था जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत पुरुष बहुत है अधिक है वो कैसे पता लगा जन्म आदि की व्यवस्था देखे जाने से व्यवस्था का मतलब है कि किसी का जन्म हो रहा है और किसी की मृत्यु हो रही है ये व्यवस्था है सबका जन्म एक साथ हो रहा हो सबकी मृत्यु एक साथ हो रही हो सब एक समान रोगी पड़ रहे हो ऐसा नहीं ये तो नहीं ये इसको व्यवस्था नहीं कहते व्यवस्था मतलब अलग अलग जैसे पहले आपको बताया कि चीनी इस डब्बे में रहेगी नमक इस डब्बे में रहेगा तेल इस डब्बे में घी इस डब्बे में ये जो अलग अलग होना है इसको व्यवस्था बोलते हैं तो संसार में जन्म और मृत्यु की व्यवस्था देखी जाती है या नहीं व्यवस्था मतलब कहीं जन्म है कहीं मृत्यु है अलग अलग जैसे किसी डब्बे में चीनी है तो किसी में नमक है ऐसे अलग अलग ये व्यवस्था है बैठने की व्यवस्था अलग अलग होती है ना व्यवस्था कहलाती है और कहीं भी कोई भी बैठ जाए तो वो अव्यवस्था कहती है वो व्यवस्था नहीं होती है सबका अलग अलग तो सब व्यवस्था से जन्मादि की व्यवस्था होने से यानी सबके जन्मादि अलग अलग होने से सबके जन्म अलग होते हैं सबकी मृत्यु अलग अलग होती है इससे पता लगता है कि पुरुष बहुत है ठीक है अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं बोले ये जो जन्मादि की व्यवस्था है इससे पुरुष बहुत्व की सिद्धि हो या आवश्यक नहीं है इसका तो दूसरा कारण है पुरुष बहुत्व नहीं है पूर्व कह रहा है पुरुष तो एक ही है आत्मा तो एक ही है वो एक है मतलब विभू है ये उसका तात्पर्य है क्योंकि एक तो एक होते हुए भी सब में विद्यमान है तभी हो सकता है जब वो विभू हो तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र है एक बोलिए उपाधि भेदेपि एकस्य नाना आकाशस्य इव से घटादि उपाधि भेदेपि उपाधि का भेद होने पर भी या उपाधि का मतलब हो गया शरीर भिन्न भिन्न जो हमारे शरीर हैं ये भिन्न भिन्न उपाधियां हैं तो भिन्न भिन्न शरीर होने पर भी होने पर भी एक, अस्य एक का ही है एक ही उसका नाना योगा नाना मतलब भिन्न भिन्न नाना प्रकार भिन्न भिन्न से योग यानी संबंध हो जाता है है एक ही चेतन एक ही है आत्मा एक ही है लेकिन शरीर रूपी उपाधि के भेद से उसका अलग अलग से योग हो जाता है अभी इस शरीर से भी जुड़ा है इस शरीर से भी जुड़ा है उस शरीर से भी जुड़ा है है एक ही ये पूर्व पक्षी का मत है और सब शरीरों में एक ही आत्मा विद्यमान है ये कब संभव है जब आत्मा को वो विभू मान रहो। हो मान रहा तो नहीं हो सकता विभू मान रहां है, है एक ही एक आत्मा सब शरीरों में है ऐसा कथन करेंगे तो आत्मा को सब जगह वहां वहां विद्यमान मानना होगा ना पूरा फैला हुआ है इसलिए सब में है तो ये जो एकत्व को बताने वाला पूर्व पक्षी है ये इसको विभू भी मान रहा है लिखा नहीं है लेकिन अभिप्राय वहीं में जाएगा अब अपनी बात की पुष्टि के लिए वो एक उदाहरण दे रहा है सूत्र का जो आगे का भाग है आकाश से इवा, आकाश के समान घटादि भी घट के द्वारा आकाश कितना है एक है और सब जगह फैला हुआ है व्यापक है तो एक और व्यापक होते हुए भी हम कहेंगे कि इस घड़े का आकाश घड़े में स्थित जो आकाश है वो घड़े का आकाश दूसरे घड़े में स्थित आकाश है वो दूसरे घड़े वाला आकाश मकान में है मठ में है तो उसका आकाश तो इसको कहते हैं घटाकाश और मठाकाश मठ कहते हैं कमरे को प्रकोष्ठ को तो जैसे आकाश एक होते हुए भी उपाधि के भेद से यहां उपाधियां हैं आकाश के संदर्भ में घट या मठ कमरा और कोई चीज टंकी तो एक आकाश होते हुए भी उपाधि के भेद से उसमें भेद की प्रतीति होती है वास्तव में भेद नहीं होता है लेकिन भेद की प्रतीति होती है ऐसे ही आत्मा तो एक ही है सर्वत्र व्यापक है लेकिन शरीर के भेद से उसमें भेद की प्रतीति होती है इसलिए जो आपने कहा था कि जन्मादि की व्यवस्था हो रही है कोई जन्म रहा है कोई युवा है कोई वृद्ध है कोई मर रहा है ये जो भिन्न भिन्न भिन व्यवस्थाएं भिन हैं इससे बहुत सारे पुरुषों का निर्णय होता है बोले ये तो उपाधि के भेद से उपाधियों में अंतर आ रहा है चेतन आत्मा तो एक ही है सर्वव्यापक विभु ये पूर्व पक्षी का मत है बोलिए आचार्य जी जो मूल पक्षी आत्मा को विभुपाना है जिस तरह से तो इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आकाश सर्व्यापक है जैसे ईश्वर सर्व है इस तरह से उस तरह से इसका अर्थ ये हुआ कि शरीरों में आत्मा है उसके अतिरिक्त भी आत्मा है अतिरिक्त भी है बीच में भी है और सब शरीरों में जो चेतना है वो भी उसी आत्मा की है ऐसा वो मान के कर रहे हैं तो इसलिए कहा उपाधि के भेद होने से एक में भी नाना योग हो जाता है भिन्न भिन्न अवस्थाओं का भेद हो जाता है जो जन्मादि व्यवस्था सिद्धांति ने कही थी जिससे चेतन की भेद बता, चेतना का भेद बता रहा था वो इसने कहा कि उपाधि के भेद से ये नाना योग हो रहे हैं, कोई जन्म कई मृत्यु आत्मा तो एक ही है चेतन सब जगह तो फिर उसके अनुसार आत्मा प्रभाव तो एक ही होगी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है वो अभियान चाहे वो आत्मा परमात्मा को अलग माने चाहे एक माने अभी केवल आत्मा के संदर्भ में वो बोल रहा है उसका अपना क्या सिद्धांत होगा कुछ यहां पर स्पष्ट नहीं है आत्मा को एक ही मान रहा है हो गया आगे एक सौ इक्यावन वूत्र और ये भी पूर्व पक्षी की तरफ से लिया जाता है बोलेंगे उपाधे उपाधिक न तू तद्वान, तद्वान। बोले जो भेद होता है वो उपाधिर भिद्य उपाधि भिन्न भिन्न होती है नदवान तद्वान, तद्वान यानी उपाधिवान उपाधि वाला जो है चेतन एक वो भिन्न भिन्न भिन नहीं होता है उपाधियों में भेद होता है तो जो सिद्धांती कह रहा था कि जन्म और मृत्यु और अवस्थाएं के भेद से सुख दुख के भेद से हम पुरुष को बहुत मानेंगे बोले जो सारी भिन्नता है ये तो उपाधि में होती है उपाधि भिन्न भिन्न हो रही है न तो तद्वान ये जो उपाधि वाला है वो भिन्न नहीं होता जैसे आकाश सर्वव्यापक एक है घटाकाश कहने से घड़ा के कहने से भले ही घटाकाश का व्यवहार हो रहा हो लेकिन इससे आकाश भिन्न भिन्न नहीं हो जाता है कमरे का आकाश भिन्न भिन्न नहीं हो जाता है वो तो एक है जैसा ही है उपाधियां भिन्न भिन्न होती है घड़ा भिन्न है छोटा है बड़ा है कमरा है छोटा कमरा बड़ा कमरा तो इसलिए उपाधि विद्यते न तो तत्वान अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है एक सूत्र। बोलिए एवं एकत्वेना परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यास बोले अगर आपकी बात मानी जाए तो सिद्धांतिपूर्व पक्षी को कह रहा है यदि आपकी बात मानी जाए तो थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा है उसमें दोष दिखाने के लिए अभ्युपगम बोलते हैं इसको एवं ऐसा माना जाए तो ऐसा मानने पर एकत्व न एक रूप में है तो एक ही आपके पक्ष में परिवर्तमान से परिवर्तमान का मतलब है सब और विद्यमान है तो एक लेकिन सब और विद्यमान है परी का मतलब है परिता सब और वर्तमान से मतलब विद्यमान से सब और जो विद्यमान है ऐसे उस आत्मा का एक और सब जगह विद्यमान आत्मा का या परिवर्तमानस्य का वो नहीं है जिसमें परिवर्तन होता है वो परिवर्तन मानस्य परिवर्तन शब्द अलग है इसमें परी और वर्तमान से परिवर्तमानस्य परितिता सब और विद्यमानस्य एक और सब्जगे विद्यमान ऐसे उस आत्मा में न नहीं हो सकता विरुद्ध धर्म अध्यास विरुद्ध का मतलब है भिन्न भिन्न धर्म का मतलब है गुणों का जैसे कि सुख और दुख हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान ये जो विरुद्ध धर्म है उसका अध्यास अध्यास का मतलब है ज्ञान अनुभव नहीं हो सकता पक्षी ने कहा था उपाधि का भेद है चेतन तो एक ही विद्यमान है तो बोले यदि ऐसा माना भी जाए तो जन्म मृत्यु तो आप कह लोगे कि भाई शरीर में हो रहे हैं लेकिन ये जो अनुभूति हो रही है एक कह रहा है कि मैं सुखी हूं एक कह रहा है कि मैं दुखी हूं एक कह रहा है मैं प्रसन्न हूं एक कह रहा है मैं उदास हूं ये जो भिन्नता है ये विरुद्ध धर्म का अनुभव नहीं हो सकता यदि एक और सब जगह विद्यमान आत्मा हो तो एक ही आत्मा हो तो यह नहीं हो सकता फिर तो समान होना चाहिए क्योंकि इस शरीर में भी वही आत्मा है बाकी सब शरीरों में भी वही आत्मा है तो जब आत्मा एक है चेतन एक है तो सब शरीरों में जो जो अनुभूति हो रही है वो सब उसको होनी चाहिए एक साथ वो नहीं होती है उस आत्मा को इस शरीर का भी अनुभूति हो रही है इसके सुख दुख भी इस शरीर के भी सुख दुख भी उस शरीर के भी सुख दुख तो यदि एक ही आत्मा सब जगह विद्यमान है तो ये अलग अलग क्यों होता है एक कहता है मैं सुखी हूं एक कहता है मैं दुखी हूं भिन्नता तो नहीं होनी चाहिए लेकिन चूंकि भिन्नता है इससे पता लगता है कि उपाधि के अलग होते हुए भी शरीर भेद होते हुए भी एक आत्मा तो फिर भी नहीं है भिन्न भिन्न है ये अनुभूति के भेद से हमें पता लग जाता है कि सब अलग अलग है तो अन्य धर्म एवं एक, एक परिवर्तमान से न विरुद्ध धर्म भिन्न भिन्न धर्मों का जो अनुभव हो रहा है ये प्रत्यक्ष है हम सबको प्रत्यक्ष का खंडन कोई नहीं कर सकता इस प्रत्यक्ष के वाली बात नहीं बन पाएगी यानी खंडित होने लगेगी इसलिए आपका मत ठीक नहीं है जी पूर्व पक्ष ने जो कहा है ऐसा भी मैं उसके पक्ष लगता है उसके पक्ष की बात करूंगा जैसे कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो यहाँ दर्द भी हो रहा है और तो भोजन कर रहा हूँ साजिश तो दोनों का अनुभव हो रहा है मुझे तो भी हो सकता है कि इस शरीर में इसका अनुभव हो रहा है इस शरीर इस में इसका इस भी अनुभव हो रहा है आपको पता है आपने जो उदाहरण दिया वो आपके पक्ष में जा रहा है या आपके विपक्ष में जा रहा है <laughs> आपने तो सिद्धांति के पक्ष का उदाहरण दे दिया आपने क्या कहा कि पैर में दर्द हो रहा है और मुख में खाना खा रहा है तो दोनों अनुभूतियां होती है ना तो सिद्धांति यही तो कह रहा है कि यदि एक ही आत्मा है सब शरीरों में तो सबकी अनुभूति होनी चाहिए ठीक है यही तो वो कह रहा है सिद्धांति आपका आप पूर्व आप पक्षी की पुष्टि कर रहे थे आप पूर्व पक्षी का खंडन कर, कर, कर गए यही तो कह रहा है कि यदि एक ही आत्मा सब शरीरों में है तो एक ही को सबकी अनुभूतियां एक साथ होनी चाहिए खट्टी मीठी जैसी भी हैं लेकिन हमें सब क्यों अलग अलग अनुभूति होती है हम दूसरे के सुख से सुखी होते हैं ये हमारा अपना सुख है उसका सुख नहीं आ जाता हमारे में दूसरे के दुख से हम दुखी होते हैं ये दूसरे का दुख यहाँ नहीं आ जाता हम उसके दुख को पूरा पूरा अनुभव नहीं कर सकते हम कहते भले ही हो कि मैं अनुभव कर रहा हूँ आपको क्या दुख हो होगा एक संभावना में हम बोलते हैं कि आपको कैसा दुख हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ लेकिन हम सीधे सीधे थोड़ा अनुभव करते हैं हाँ उसको दुखी देख करके हम दुखी हो जाते हैं ये हमारा अपना नया दुख है इसलिए एक दूसरे के सुख दुख से हम सुखी दुखी होते नहीं है वो एक दूसरे में स्थानांतरित नहीं होता है ठीक है इसलिए पुरुष एक नहीं है अनेक है एक होता तो विभु मानना पड़ता और अनेक हैं इससे पता लगता है कि हम परिच्छि हैं एकदेशी देशी एक देशी है हम हाँ जी और जैसे योगी लोग इतने सारे शिष्यों में उनका ध्यान कैसा लग होता है तो उनको उनको ये मालूम होता है कि कैसा ध्यान सबका अनुभव एक आत्मा में आ जाए ये तो हम सामान्य रूप से देख सकते हैं पूरा अनुभव नहीं आएगा अब जैसे एक जना कोई बैठ के देखे कि इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं कौन कैसे बैठा हुआ है तो एक जना जान सकता है ना अनेकों को इस रूप में तो जान लेंगे लेकिन वो सारी अनुभूति जैसी सर्वज्ञ को होती है ऐसी नहीं होती परमात्मा तो जान सकता है आपने जो बात रखी वो ऐसा कहा जाता है ऐसा है या नहीं है ये अलग बात है इन्होंने ये बात रखी कि एक योगी है यानी गुरुजी हैं वो जानते हैं कि मेरे शिष्य शिष्याए किसकी कैसी साधना चल रही है सारा पता है उनको ऐसा कहा जाता है और वो एक मोटे तौर पे अंदाजा भी जानते हैं कि भई ये इसका ऐसा स्वभाव है ऐसी साधना चल रही है प्रयत्न है तो इसकी क्या स्थिति रही होगी संभावना में जान लेते हैं जैसे चिकित्सक रोगी को देख करके कुछ बाहर के लक्षणों से ही बता देता है रोगी सोचता है इसने तो मेरे को देखते ही बता दिया बिना पूछे मैंने कहा नहीं तो भी बता दिया और उसका विषय है वो बता सकता है कि भाई ये व्यक्ति ऐसा, ऐसा ऐसा बाहर लक्षण दिख रहा है तो इसका मानसिक स्थिति ऐसी होगी इसकी ऐसी साधना है ऐसा लगभग चल रहा होगा और अगर आप उस परिकल्पना को करें भी करें भी तो योगी ने मान लो जान भी लिया कि भई मेरे शिष्य शिष्याओं की किसकी कैसी साधना चल रही है अंतकरण की क्या स्थिति है जान भी लिया लेकिन उन सबके राग और द्वेष से युक्त भी हो जाता है क्या योगी क्यों अगर आप यही तर्क दे रहे हो तो वो भी हो जाना चाहिए फिर तो जैसे विकारी उसके शिष्य होंगे क्योंकि शिष्य तो पूरे पवित्र हुए नहीं है तो गुरुजी गुरु जी, योगी जी भी वैसे ही अपवित्र रहेंगे क्योंकि जैसा वो अनुभव कर रहे हैं जैसे वो काम क्रोध लोग मोह से ग्रस्त हो रहे हैं वो भी होने लगेगा फिर तो वो जैसे सुख सुखी दुखी हो रहे हैं जैसे उनमें मोह आया तो उसको भी मोह आ जाना चाहिए तो इससे युक्त तो नहीं होते जानना एक अलग बात है युक्त तो नहीं होगा यदि एक ही आत्मा होती तो फिर तो अनुभव होता कि देखो उस शरीर में अविद्या विद्या माने अनुभव हो रही है तो वो आत्मा ये क्या तो उसको भी अनुभव होगी जानना एक अलग बात है और वैसा ही स्वयं अनुभव होना एक अलग बात है जैसे हम किसी को सुखी दुखी देखते हैं और उसको हम जानते हैं कि ये ऐसा है ये स्वस्थ है ये रुग्ण है उससे हम तो सुखी दुखी हो ये आवश्यक नहीं है हम भी बीमार हो जाए ये आवश्यक नहीं है लेकिन यदि एक ही चेतना होती तब तो यही होता कि मैं वही एक ही व्यक्ति सारी चीजों को अनुभव करने वाला होता लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता प्रत्यक्ष के विपरीत है इसलिए एक आत्मा नहीं है तो जो एक आत्मा मानता है वो विभू मान के बोल रहा था इन्होंने आत्मा के एकत्व का निषेध किया खंडन किया अर्थात कि ये आत्मा को अलग अलग मानते हैं हर शरीर में और परिच्छिन्न मानते हैं एकदेशी मानते हैं ये इसके साथ साथ होगा तो ये जो परिवर्तमानस्य है सब जगह विद्यमान है इनके पक्ष में इसके विपरीत जाएगा वो परिच्छिन्न है एक ये सिद्धांत वैतिक सिद्धांत यही है आगे देखिए इसी प्रसंग को आगे कह रहे हैं एक सूत्र में सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का खंडन किया था कि विरुद्ध धर्म का अध्यास फिर नहीं होना चाहिए यदि एक ही सब जगह व्यापक आत्मा है तो, तो पूर्व पक्षी इसके समाधान के लिए कह रहे हैं पहले जो विरुद्ध धर्म का भास है ये हम उपाधि का ही मान लेंगे आत्मा का नहीं मानेंगे ये जो विभिन्न सुख दुख हो रहे हैं ये हम उपाधि के ही मान लेंगे आत्मा के होते ही नहीं है हम ऐसा मानेंगे तो शरीर आल तो अलग अलग है उपाधि का भेद तो मैं भी मान रहा हूँ तो ये जो सारे विरुद्ध धर्म है ये उपाधि के ही हो जाएंगे तो देखिए एक सौ सूत्र बोलिए अन्य धर्मत्वी न आरोपात तत्सिद्धि ही अन्य धर्मत्वे अन्य धर्म मतलब उपाधि का धर्म यदि माना जाए तो है तो सिद्धांतिका का ही सूत्रीय अगर पूर्व पक्षी कहे कि ये विरुद्ध धर्म भी हम उपाधि के मान लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है तो बोले नहीं अन्य का धर्म मानने पर भी यानी उपाधि का धर्म यदि ये मान लिया जाए विरुद्ध धर्मों को सुख दुखादि को तो भी तो जब उपाधि का माना जाएगा तो कथन किस में किया जाता है आत्मा में इसको कहते हैं आरोप उसका इसपे लगा देना जैसे लोक में हम कहते हैं ना इसने मेरे पे आरोप लगा दिया उसका था और मेरे पे लगा दिया मिथ्या आरोप हो गया यानी जो जिसका नहीं है उस पर लगा देना तो अन्य का धर्म माने तो भी यानी उपाधि का धर्म माने तो भी न आरोपात तत्सिद्धि आरोप से भी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती क्यों एकत्वात क्योंकि आपके मत में तो एक ही आत्मा है अनेक है ही नहीं तो आप आरोप भी करोगे तो भी क्योंकि शरीर में भेद हुआ है लेकिन उसका अनुभव करने वाला तो एक ही होगा कथन तो उसी एक में होगा तो वो एक व्यक्ति जो एक है वो सुखी है या दुखी है क्या कथन करेंगे तो सबको अलग अलग करते इसलिए चूंकि एक है इसलिए इसमें ऐसा आरोप भी नहीं हो सकता अब तर्क युक्ति से तो पूर्व पक्षी की बात बनी नहीं वो एक आत्मा को और विभू आत्मा को सिद्ध नहीं कर सका तो वो आप शब्द प्रमाण का सहारा ले रहे हैं शास्त्र का सहारा ले रहे हैं। बोले पीछे आपने कहा था असंगो ही अयम पुरुष असंगो ही अयम पुरुष और ये वृदारण्यारण्य ब्रेदारन्नेक का वचन है असंगो ही अयम पुरुष तो इस वचन से तो सिद्ध होता है कि पुरुष एक ही है कैसे सिद्ध होता है कि इसमें एक वचन में कहा गया है एक वचन में हो तो एक मानते हैं द्विवचन में हो तो दो मानते हैं बहुवचन में हो तो बहुत मानते हैं हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन ही होता है संस्कृत में द्विवचन भी होता है तो असंग ये एक वचन है संग से रहित ही अयम अयम भी ये भी एक वचन है पुरुष राम ये भी एक वचन है तो देखो शास्त्र से ही सिद्ध हो रहा है कि एक ही आत्मा है असंगो ही अयम पुरुष है यदि बहुत सारे होते तो बहुवचन में होता है इमे पुरुषाह असंग असंग इमे पुरुषा ये जो सारे पुरुष हैं, चेतन हैं, ये असंग हैं। बहुवचन में होता है देखो शास्त्र का वचन है एक ही एक ही वचन शास्त्र के वाक्य में एक है इससे तो सिद्ध इससे भी शास्त्र प्रमाण से सिद्ध हो रहा है अब तर्क युक्ति कुछ भी कर लो अगर शास्त्र के विपरीत जाओगे तो तर्क युक्ति मान्य नहीं होती इसलिए पुरुष तो आत्मा तो एक ही है असंग ही आयाम पुरुष इसका उत्तर आगे एक सूत्र में सिद्धांति दे रहा है हम ऐसा नहीं कह सकते कि आत्मा तो एक है उसके उसके साथ जो अंतःकरण जाता है, अनुसार सुख दुख उसका ये, ये पूर्व पक्षी ऐसा ही मानता है नहीं नहीं। वो अंतःकरण कह लो शरीर कह लो शरीर भी है अंत्यकरण सूक्ष्म शरीर में आ गया तो अंतःकरण का भेद है तो सुख दुख कौन अनुभव करता है सुख दुख कौन अनुभव करता है उस पक्ष में आप बताइए नहीं उनको बोलने दीदी उन्होंने कहा कि ये क्यों ना मान लिया जाए कि एक आत्मा है और अंतकरण का भेद है ऐसा बहुत लोग बोलते हैं तो, तो है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो सुख दुख का अनुभव करने वाला है वो कौन है यहाँ पर आत्मा करता है आत्मा करता है तो चलो अब मान लीजिए अंतकरण की तो भिन्नता हो गई सबकी लेकिन जो आत्मा है वो तो एक ही है अब एक आत्मा आपके अंदर भी है वही आत्मा का एक भाग यानी वहां पर भी है वो उस अंतःकरण का भी सुख दुख अनुभव कर रहा है और और आत्माओं में और शरीरों में जो अंतःकरण है उनका भी वो अनुभव कर रहा है तो वो जो एक आत्मा है उसको क्या अनुभव होना चाहिए उस समय क्या कौन सी खिचड़ी बनेगी है? है कोई खिचड़ी से ऊपर की चीज बनेगी कुछ और नाम देना पड़ेगा हमें लेकिन अनुभूति होती है ना जैसे आपको होती है अपना सुख दुख आपको लगता है दूसरे का अनुभव में नहीं आता है दूसरे का दूसरे को लगता है और भिन्नता होती है सिद्धांत ये ही बात कह रहा है उपाधि से आप शरीर ले लीजिए अंतकरण चाहे अंतकरण ले लीजिए वो भी सारा इसी से इसका समाधान हो जाता है कि यदि अंतकरण या शरीर की भिन्नता है और आत्मा एक ही है तो फिर ये जो विरुद्ध धर्म का बोध हो रहा है ये नहीं होना चाहिए यानी भिन्न-भिन्न धर्मों का बोध होता है हमारे को आप में से कोई अनुभव कर रहा है मैं स्वस्थ हूँ खूब अच्छा स्वस्थ हूँ कोई अनुभव कर रहा है कि मैं श्रुग्न हूं कोई दुर्बल अनुभव कर रहा है कोई जागरूक अनुभव कर रहा है कोई अपने को आलस से में अनुभव कर रहा है कोई अपने को जागरूक अनुभव कर रहा है ठीक है कोई अपने को युवा अनुभव कर रहा है कोई अपने को वृद्ध अनुभव कर रहा है तो अंतकरण पे भी यही समाधान जाएंगे जो अंतकरण के कारण भेद मानते हैं यही जाएंगे इसमें एक दूसरे लोग जो बहुत बड़ी आपत्ति करते हैं वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि नहीं आत्मा को तो सुख द नहीं होगा तो अंतकरण में मानेंगे शरीर में मानेंगे तो एक मान्यता उन्होंने बना रखी है सिद्धांत तो मूलतः ठीक है कि आत्मा नित्य है अपरिणामी है बदलाव नहीं होता है उनका ये कहना होता है कि यदि आत्मा सुख दुख को भोग रहा है फिर तो वो परिवर्तनशील हो गया कभी सुख और कभी दुख तो परिवर्तन हो गया है नहीं आत्मा में परिवर्तन हो गया ना कभी सुख और कभी दुख तो और जिसमें परिवर्तन होता है वो नित्य होता है या अनित्य होता है अनित्य होता है जिसमें परिवर्तन होता है वो अनित्य होता है तो यदि ये सारा भोग यानी सुख दुख आत्मा में मानेंगे तो फिर तो आत्मा अनित्य हो जाएगा ये तो सिद्धांत की हानि हो जाएगी आत्मा परिणामी हो जाएगा तो आत्मा तो नित्य है आत्मा को तो अपरिणामी ही मानना है तो फिर सुख दुख का क्या करें क्या समाधान है कहा कि इसको चित्त पे कह दो ना अंतःकरण पे मान लो शरीर पे मान लो इसी में होता रहता है सुख दुख आत्मा में कुछ परिवर्तन नहीं होता है वो इस बात से डरे हुए हैं इस डर के कारण से उन्होंने ये समाधान निकाल लिया कि अंतकरण में ही सुख दुख हो रहा है मन में ही सुख दुख हो रहा है आत्मा तो सुख दुख से निर्लिप्त है ऐसा वो मानते हैं तो वैदिक सिद्धांत में भी आत्मा को नित्य और अपरिणामी माना गया है ये तो ठीक है पर साथ में वो ये समाधान करता है कि सुख दुख के भोग से आत्मा परिणामी नहीं हो जाता है सुख दुख के भोग से आत्मा अनित्य नहीं हो जाता है उनको आशंका ये थी कि अनित्य हो जाएगा क्यों अनित्य होगा सुख और दुख दोनों को भोगने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी स्वाभाविक है स्वाभाविक गुणों में से कभी सुख हो रहा है कभी दुख हो रहा है इससे उसमें परिवर्तन नहीं होता वो तो उसका स्वभाव है ऐसा ही है वो उसमें कोई अवयवों में परिवर्तन नहीं आ रहा है जैसे फल रखे रखे कच्चा फल पक जाता है पका हुआ सड़ने लगता है परिवर्तन होता है ऐसा कोई परिवर्तन आत्मा में नहीं होता तो आत्मा के अपने गुणों में जो भिन्नता होती है कभी इच्छा होती है कभी अनिच्छा होती है ये तो उसके दोनों ही हैं। अब कभी इच्छा है कभी द्वेष है तो क्या ये परिवर्तन हो रहा है आत्मा में परिवर्तन ही है इसका स्वभाव है वो तो इन स्वाभाविक गुणों में कभी भी कोई उभरता है कभी सुख है कभी सुखी है कभी दुखी है कभी जान की स्थिति में है कभी अजान की स्थिति में है इससे आत्मा के परिवर्तन को सिद्ध नहीं कर सकते और इसमें एक प्रमाण और दे सकते हैं ऐसे लोगों को वो ये मानते हैं कि जिस जिस जिसमें परिणाम होता है यानी बदलाव होता है वह वह अनित्य होता है यही व्याप्ति है उनकी हेतु परिवर्तन होना परिणाम मानेंगे तो वो अनित्य हो जाएगा ये बात है तो जब कभी ऐसी व्याप्ति आती है हेतु दिया जाता है यदि हम एक भी उदाहरण इससे विपरीत देते हैं तो वो व्याप्ति खंडित हो जाती है व्याप्ति तो सदा रहने वाली होनी चाहिए टूटनी नहीं चाहिए एक भी अपवाद नहीं होना चाहिए उसका तब वो व्याप्ति न्याय में या अनुमान में स्वीकार्य होती है नहीं तो नहीं होती तो मूल प्रकृति जो सत्वरस्तम है वो भी तो परिणमित होकर के कार्य जगत में बदलते हैं परिणाम होता ही नहीं उनमें कार्य जगत में बदलते हैं ना वो नित्य हैं अनित्य है वो नित्य है अनित्य है नित्य है, नित्य है।, नित्य है। इसलिए ये नियम नहीं है कि जिस जो परिणामित करके कुछ और बदल जाता है वो अनित्य होगा ये कोई नियम नहीं है ये इसका अपवाद है वे विचार है इस व्याप्ति का इसलिए उनकी ये व्याप्ति ठीक नहीं है कि जिसमें बदलाव आ रहा है वो वो अनित्य हो हाँ कार्य जगत की दृष्टि से हम कह देते हैं कि भाई इसमें परिणाम आ रहा है बदलाव आ रहा है तो ये अनित्य है क्योंकि उसकी उत्पत्ति और विनाश होता है वास्तव में तो इसलिए वो अनित्य है केवल जो इस तरह से अपने स्वरूप में बदलाव आता है उससे उसकी नित्यता खंडित नहीं होती और इसके लिए शब्द प्रमाण भी दे सकते हैं हम दर्शन के अंत में चौथे पाद के अंत में वहां व्यास भाष्य के अंदर आता है ये जो नित्यता है वो दो प्रकार की नित्यता है एक कुटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता नित्यता के दो भेद की विशेषण एक कूटस्थ नित्यता और एक परिणामी नित्यता का मतलब है वो बिल्कुल वैसे ही रहती है स्थिर रहती है और परिणामी नित्यता मतलब बदलाव होता है फिर भी वो नित्य है तो परिणाम होते हुए भी नित्यता का कथन किया जा रहा है ना वहां पर प्रकृति के अणुओं में सत्वरस्तम के इसलिए ये कोई प्रबल तर्क नहीं है कि इस तरह से सुख और दुख आ रहा है इसलिए वो अनित्य हो जाएगा और तो डरने की जरूरत नहीं है सुख दुख में तो होगा ही आत्मा का स्वभाव है इससे उसकी अनित्यता नहीं होती इसलिए अपने पक्ष में तो हम यही मानते हैं चिदमसानु भोग भोग की समाप्ति चेतन पे ही होती है सुख दुख का भोग चेतन को ही होता है चेतन आत्मा ही भोक्ता है आत्मा को भोक्ता मानने से वो विकारी सिद्ध नहीं होता नित्यता उसकी फिर भी बनी रहती है ये वैदिक सिद्धांत है तो अंतःकरण में भी यदि भिन्नता है भोगने वाला तो आत्मा ही है तो सबको फिर भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होने चाहिए विरुद्ध धर्म का अध्यास नहीं होना चाहिए लेकिन वो होता है इसका मतलब है हम सब अलग अलग हैं है आत्मा अलग अलग है और वो एक देशी तो ये जो एक सौ सूत्र हम देख रहे थे इसके बाद में ये जो पूर्व पक्षी ने बात रखी कि असंगो ही अयम पुरुष अब वो शब्द प्रमाण को ले आया कि एक ही वचन यहां पर है असंग अयम पुरुष है तीन शब्द है यहां पर ये एक वचन में कहे गए इससे तो सिद्ध होता है कि आत्मा एक ही होता है बहुत वो नहीं है आत्माओं का तो इसका उत्तर एक सूत्र में सिद्धांति दे रहा है बोलिए न अद्वैत श्रुति विरोध जाति परत्वात।, परत्वात ये जो अद्वैत की श्रुति है अद्वैत की श्रुति का मतलब है जहां दो नहीं हो यानी एक ही हो एक वचन वाली जो श्रुति है असंगोही ही अयम पुरुष है ये जो एक वचन वाली श्रुति है यानी अद्वैत की श्रुति है इससे विरोध नहीं हो रहा है हम जो पुरुष को बहुत तो मान रहे हैं पुरुष का बहुत्व उससे इस वचन का कोई विरोध नहीं हो रहा है उसके विपरीत नहीं जा रहे हैं हम जाति परत्वात ये जो यहां एक वचन पढ़ा गया है ये जाति की अपेक्षा से है जाति मतलब समूह एक वचन का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है और जाति के लिए भी होता है पणिनी का एक सूत्र भी है भाषा में हम बोलते ही हैं जात्याख्या एकस्मिन बहुवचनम अन्य तरह से हम जाति का जब कथन होता है जाति तो एक ही होती है तो वास्तव में उसमें एक ही वचन होता है लेकिन जाति के लिए बहुवचन भी प्रयोग हो जाता है हम कहें कि गाय बहुत सीधा प्राणी है ठीक है तो गाय में एक वचन बोला हमने सबसे जगह एक वचन में प्रयोग किया ना तो कितनी गायों का कथन किया जा रहा है यहां पर एक गाय का सबका कैसे आ गया यहां तो एक वचन है तो भाई यहां जो गाय शब्द का प्रयोग किया गया ये जाति में किया गया है एक वचन से आप एक व्यक्ति में नहीं है ये कि आप एक वचन देख के कहने लगे ये तो एक ही व्यक्ति का कथन किया जा रहा है जाति में प्रयोग किया और जाति के प्रयोग में जाति में सब आ जाते हैं यानी अनेक भी आ जाते हैं तो असंगो ही अयम पुरुष है या इसी तरह के जो और वचन मिलेंगे शास्त्र में जहां आत्मा के बारे में एक वचन में प्रयोग किया गया है तो वहां ये समझना चाहिए ये जाति में प्रयोग है उस एक वचन को देख करके व्यक्ति में अर्थ नहीं लगाना है कि चेतन तो एक ही होता है जाति में भी होता है तो जाति परत् तो जाति कथन है इसलिए इस वचन से यह सिद्ध नहीं होता कि आत्मा एक है या विभू है आत्मा तो अनेक ही है वो तो युक्तियां और वो सब हमने कहे ही हैं। और दूसरा अपने पक्ष में ऐसे भी प्रमाण मिल जाएंगे शब्द श्रुतियां जिसमें आत्माओं के का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। अगर कोई आशंका करे कि अच्छा ये जाति पर है कि क्योंकि बहुवचन तो वाले भी तो वचन मिल रहे हैं। आपने एक वाला कोई वाक्य बता दिया हम तो बहुवचन वाले भी बता देते हैं फिर किसका मानोगे वो भी शास्त्र का वचन है ये भी शास्त्र का वचन है तो क्या शास्त्र विरुद्ध बात कह रहे हैं कि कहीं एक मान रहे हैं और कहीं बहुत मान रहे हैं नहीं जहां बहुवचन में प्रयोग है वहां व्यक्ति में व्यक्ति में संख्या का प्रयोग है और जहां एक वचन है वहां जाति में प्रयोग है ऐसे शास्त्र की संगति लगेगी ये इसी अभिप्राय से कथन होता है और तो क्या गायों को भोजन का एक भाग देना चाहिए एक ने यह कहा एक ने कहा गाय को भोजन का एक भाग देना चाहिए गोग्रास तो दोनों वाक्यों में विरोध है जो भाषा को पूरा नहीं जानता वो तो कहेगा कि ये कह रहा है गायों को देना चाहिए ये कह रहा है गाय को देना चाहिए तो जो गायों को कह रहा है वो भी ठीक है एक बार इसको दिया उसको दिया किसी को भी दे दो बहुत सारी गाय है जो कह रहा है गाय को देना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि रोज एक ही गाय को देना चाहिए वे किसी भी गाय को दे दो एक को भी दे दो अनेकों को भी दे दो तो भी उससे कोई विरोध नहीं है ये तो एक जाति और व्यक्ति में प्रयोग किया गया है तात्पर्य दोनों वाक्यों का एक ही है तो इसमें और भी प्रमाण मिलते हैं तो जिससे इन्होंने बृहदारण्य का वचन दिया ब्रह्मनी जी ने ये तत्विदु अमृतास्ते भवंती ये जो बहुवचन बहु में यह यऊ ये ये तद्विदु जो उसको जान लेते हैं परमात्मा को जान लेते हैं विदु ये भी बहुवचन है अमृतास्ते भवंती वे अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं आनंदित हो जाते हैं ते अमृता बहुवचन ते बहुवचन भवंती बहुवचन देखो बहुवचन में भी प्रयोग है और अथे तरे अथा इतरे दूसरे जो है ये भी बहुवचन में है दुख में वीयती वो दुख में ही दुख सागर में ही आते रहते हैं आते रहते हैं जन्म मरण के चक्र में चलते रहते हैं वहां भी बहुवचन का प्रयोग किया और तो शास्त्र में तो बहुवचन का भी प्रयोग मिल रहा है एक वचन का ही क्यों तो जहां एक वचन है वो जाति परक है और जहां बहुवचन है वो व्यक्ति परक है ये तात्पर्य में इसलिए शास्त्र के किसी वचन से आत्मा के बहुत्व का खंडन नहीं होता है या आत्मा के एकत्व की स्थापना नहीं होती है आत्मा तो अनेक ही है हो गया अब पूर्व पक्षी एक आशंका कर रहा है वही असंगो ही अयम पुरुष जो वचन आया था उसी को लेकर के वो एक बात कह रहा है कि अच्छा चलो आपने ये कहा कि ये पुरुष असंग है और पुरुष का मतलब आपने जाति में ले लिया और जाति का कथन यह इसका मतलब है सब आत्माओं के लिए कथन लगेगा आपकी दृष्टि में अनेक आत्माएं हैं तो सब आत्माओं पर ये वचन घटेगा क्या असंगो ही अयम पुरुष ये पुरुष यानी जितनी भी आत्माएं हैं वो कैसी हैं असंग हैं आसक्ति से रहित तो बोले सब आत्माएं तो नहीं देखी जाती ऐसी संग युक्त भी रहती है ना आत्माएं तो आप जो कह रहे हो कि ये बहुवचन है और मतलब सब के लिए प्रयोग में होगा जाति का प्रयोग है तो ये जो असंगता है ये भी तो सब आत्माओं में मिलनी चाहिए लेकिन सब आत्माओं में तो नहीं मिलती कुछ तो संग दोष से युक्त राग से युक्त देखी जाती है तो ये विशेषण तो गलत है यदि जाति पर अर्थ लेंगे पुरुष का तो असंग ये कथन है तो गलत है इसकी संगति तो नहीं लगेगी तो फिर आक्षेप किया उसमें तो इसका उत्तर सिद्धांति अगले सूत्र में दे रहे हैं 155वां सूत्र बोलिए विदेत बंध कारणस्य दृष्टिया तद्रूपम तद्रूप का मतलब है वह रूप कौन सा रूप असंग ही अयम पुरुष ये जो असंगत्व तो ये रूप बताया जा रहा है स्वरूप बताया जा रहा है ये किन की दृष्टि से कथन है विदित बंध कारण से जिन्होंने बंधन के कारण को जान लिया है उनकी दृष्टि से यह कथन है जिस व्यक्ति ने बंधन के कारणों को जान लिया है यानी जो विवेकी हो गया है उसकी दृष्टि से कथन है असंगो ही अयम पुरुष वो असंग है हर आत्मा असंग नहीं है असंगोही अयम पुरुष है यहां पुरुष शब्द से जाति को लेते हुए भी ये तात्पर्य नहीं कि हरात्मा असंग है हरी आत्मा असंग है तो फिर साधना करने की क्या आवश्यकता है ठीक है असंग है निर्लिप्त है तो निर्लिप्त है बस मुक्ति हो जानी चाहिए फिर क्यों साधना है क्यों विवेक के लिए अभ्यास कर रहे हैं क्यों वैराग्य की स्थिति ला रहे हैं क्यों ये सब पढ़ समझ रहे हैं तो कहा जो असंगो ही अयम पुरुष है वचन कहा गया ये असंग जो गुण बताया ये विदित बंध कारण से जिसने बंधन के कारणों को जान लिया है ऐसे विवेकी व्यक्ति की, की दृष्टि से कथन किया जा रहा है कि वो असंग होता है और जिन्होंने बंधन का कारण नहीं जाना है वो तो अभी संग दोष से युक्त हैं राग से युक्त हैं अभी वो सब असंग नहीं हुए तो विदित बंध कारण से दृष्टिया तदरूपम ये कथन किया गया अब उसके ऊपर वो कह रहा है कि भाई जब सब में ये लागू नहीं होता है तो क्यों कथन क्यों कर दिया असंगो हुई अयम पुरुष है या तो यूं कह देते कि जिन्होंने जान लिया है वो ही असंग है ये तो सामान्य कथन कर दिया असंगो ही अयम पुरुष है पुरुष मात्र के लिए कह दिया इनका अभिप्राय यह है कि जो जो भी बंधन के कारणों को जान लेगा वो असंग तो हो ही जाएगा वो संग में नहीं रह सकता बंधन में नहीं रह सकता निर्लप्त हो जाएगा तो इस बात को और समझाने के लिए सिद्धांति एक बात और रख रहा है एक सौ छप्पनवा सूत्र बोलेंगे न अंधा दृष्टिया चक्षुष्म न अंधअदृष्ट अंधा व्यक्ति होता है जो देख नहीं सकता है नेत्र उसके ठीक नहीं है उसकी अदृष्टि के कारण से क्योंकि अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है इस दृष्टि से न चक्षुष्म जिनकी आंखें हैं उनको भी दिखाई नहीं देता ऐसा तो नहीं कहेंगे है तो दोनों मनुष्य नेत्रविहीन या अंधा व्यक्ति नहीं देख पा रहा है इसलिए कोई कहने लगे कि आंखों वाला या मनुष्य नहीं देख सकता ये तो कोई कथन ठीक नहीं है मनुष्य तो देख ही सकता है तो ये जो असंगता है ये असंगता आत्मा का धर्म है आत्मा ऐसी स्थिति में रह सकता है और जिन्होंने कारण को नहीं जाना है वो ऐसे हैं जैसे अंधे की दृष्टि अंधे होते हैं जो देख नहीं पा रहे तो ये जो कथन है असंगोही अयम पुरुष वो ऐसा है जैसे कि आंख वालों की दृष्टि से कथन है कि आंख वाले देख पाते हैं ठोकर से बच जाते हैं दुख से बच जाते हैं ऐसा ये है कथन है तो भले ही कुछ व्यक्ति नहीं देख पाते कुछ देख पाते हैं लेकिन फिर भी सामान्य रूप से यही कहा जाएगा कि मनुष्य देख सकता है तो कोई व्यक्ति संघ दोष से युक्त है कोई असंग है फिर भी यही कहा जाएगा कि ये पुरुष है ये असंग है ये बंधन से रहित है बंधन से रही, से रही थी हो सकता है उसी तरफ हमारे को ले जाना है इसको इसलिए असंग हो ही एयम पुरुष है कहा गया तो इस प्रकार आत्मा एक नहीं अनेक है अब इसकी पुष्टि में और बात रख रहे हैं एक सूत्र बोलिए वाम देवादि मुक्तो न अद्वैतम बोले न अद्वैतम अद्वैत नहीं है अद्वैत का निषेध कर रहे हैं अद्वैत का मतलब है केवल एक ही चेतन है और कुछ नहीं है एक ही चेतन है सब में तो बोले ये जो अद्वैत है यानी एक ही चेतन है ये बात ठीक नहीं है क्यों नहीं है तो बोले वामदेव आदि मुक्त वामदेव एक ऋषि हुए हैं जीवन मुक्त व्यक्ति जो कि मुक्ति में जा चुके तो वामदेव जी और उसी तरह के और भी ऋषि जो जो भी जीवन मुक्त हुए मुक्ति में चले गए तो ये बहुत सारे मुक्ति में चले गए ये बात कही जाती है ना बहुत सारे मुक्ति में चले गए और बहुत सारे यहां बद्ध भी बैठे हुए इस संसार में इतने बद्ध आत्माए हैं मनुष्य इतने बद्ध है बहुत से मुक्त भी हो गए तो इससे भी पता लगता है जो आत्माएं मुक्त हो गई हैं इससे भी पता लगता है कि एक तो नहीं है यदि एक ही होते तो एक को विवेक हो जाता तो सबको विवेक हो जाता है और तो बस मुक्ति हो जाते वो मुक्त हो गए तो सभी मुक्त हो गए क्योंकि तो आत्मा तो एक ही थी लेकिन कुछ मुक्त हो गए हैं कुछ बद्ध हैं इसी से पता लगता है कि पुरुष का बहुत है एकत्व नहीं है न अद्वैतम एक नहीं है हर आत्मा अलग अलग है और वो एक देशी हो सकती है आगे एक सौ सूत्र बोलेंगे अनाद अद्यवत अभावत भविष्य अपि एवं उन्होंने कहा कि अनादि काल से ये जो सारा चल रहा है जन्म मरण यदि ये माना जाए कि आज तक कोई भी मुक्त नहीं हुआ यानी उस खंडन में कि इन्होंने कहा था वामदे वो मुक्त हैं, तो कोई कहने लगे नहीं मुक्त तो कोई नहीं हुआ सब बद्ध है ऐसे ही है बस तो यदि ये माना जाए कि अनादि काल से अद्य यावत आज तक अभावात मुक्ति का अभाव है तो भविष्य एवं फिर तो भविष्य में भी कोई मुक्त नहीं होगा यदि आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ है तो भविष्य में भी कोई मुक्त नहीं हो सकता है फिर तो आप भी क्यों साधना कर रहे हैं अद्वैत को मानते हुए भी कैसे मुक्त होगा कब मुक्त होगा एक तो ये है दूसरे ढंग से इसका अर्थ देखिए अनाद अद्यवत अभाव अभाव अभाव किसका अद्वैत का अद्वैत का अभाव क्योंकि अद्वैत की चर्चा चल रही है पुरुष का बहुत है इसकी चर्चा चल रही है पूर्व पक्षी का है अद्वैत यानी एक ही चेतन है तो सिद्धांत कह रहा है अनादि काल से लेके आज तक अद्वैत का अभाव रहा है अनादि काल से लेके सृष्टि कब से प्रारंभ हुई अनादि काल से कोई तो इसका प्रारंभ नहीं तो अनादिकाल से आज तक अद्वैत का जब अभाव रहा है किस तरह से कोई मुक्त है कोई बद्ध है कोई सुखी है कोई दुखी है ये जो पीछे सिद्ध किया सारा तो भविष्य अति एवं भविष्य में भी ऐसा ही होगा अद्वैत का अभाव ही रहेगा कभी ऐसा नहीं होगा कि सब मिलकर के एक हो जाएंगे एक ही आत्मा रह जाएगा ऐसा भविष्य में भी नहीं हो सकता आज तक नहीं हुआ है ना भविष्य में होगा आज तक नहीं हुआ है यही अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है अनादि काल से चल रहा है कि भविष्य में भी कभी ये एक नहीं हो सकता है सब अलग अलग ही हैं तो अनाद अत्यवत अभावत भविष्य दप एवं और अपनी बात की पुष्टि के लिए सिद्धांत की बात रख रहा है पीछे एक बार प्रसंग में मैंने इसका उल्लेख भी किया था कि यदि वो उस प्रसंग में था कि मुक्ति में आत्मा चली गई और मुक्ति में ही रह गई लौट करके नहीं आती है तो ये संसार समाप्त हो जाना चाहिए था अब तक तो उस प्रसंग में कह रहे हैं कि ये इनका ये कहना था कि भाई मान लो आत्मा मुक्त हो गई कुछ वामदेवादि मुक्त हो गए कुछ अभी साधना कर रहे हैं वो मुक्त हो जाएंगे आप बाद में और मुक्त हो जाएंगे तो ऐसे अगर आत्माएं आप अलग अलग मानोगे और मुक्ति में जाना उनका मानोगे तो ये तो सारा समाप्त हो जाएगा बल्कि अभी तक हो जाना चाहिए था चलो अभी तक नहीं हुआ तो आगे तो समाप्त हो जाएगा पूरा मुक्ति से लौटने की तो बात आएगी नहीं तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं एक सौ सूत्र बोलिए इदानीम इदानी सर्वत्र न इदानीम इव इदानी मतलब इस समय जैसे इस समय अभी ऐसे ही सर्वत्र सर्वत्र का मतलब है यहाँ पर सदा हर समय जैसे इस समय ऐसे सदा ही न छेदा इस संसार का छेद किसमें जन्म-मरण नहीं चलेंगे ऐसा कभी नहीं होगा आज तक इसका उच्छेद नहीं हुआ आगे भी कभी नहीं होगा इस जन्म मरण तो चलते रहेंगे और ये तभी चल सकते हैं जब मुक्ति से आत्मा वापस बंधन में लौट के आए नहीं तो जाते रहेंगे जाते रहेंगे आएंगे नहीं तो समाप्त तो होना ही है तो इधानीम ये सर्वत्र न अत्यंतो अत्यंतोच्छेद तो जन्म और मरण जैसे चल रहा है ऐसे बंधन और मुक्ति भी आत्मा का चलता रहेगा तो आत्मा फिर क्या है बद्ध है या मुक्त है तो उसके लिए अगले सूत्र में कहा एक सौ सूत्र बोलिए व्यावृत उभय रूप उभय रूप दोनों ही रूपों से दोनों रूप मतलब एक बद्ध अवस्था और एक मुक्त अवस्था इन दोनों से ही व्यावृत है पृथक है ये जो आत्मा है ना तो केवल बद्ध है और ना केवल मुक्त है केवल बद्ध और केवल मुक्त दोनों से पृथक है तो सिद्धांत कार्य में ये माना जाता है कि ना तो ये कह सकते हैं कि आत्मा बस ऐसे ही जन्म मरण में चलता रहेगा बद्ध ही रहेगा ऐसा भी नहीं कह सकते और ये सदा मुक्त रहेगा ऐसा भी नहीं कह सकते तो हमेशा बद्ध रहना और हमेशा मुक्त रहना इन दोनों अवस्थाओं से पृथक है ये व्यावृत है अर्थात दूसरे ढंग से इसको ये दोनों आते रहते हैं बद्ध भी होगा मुक्त भी होगा बद्ध भी होगा मुक्त भी होगा ये दोनों चलते रहेंगे तो यहां तक तो आत्मा के बारे में बताया और अब कुछ परमात्मा के बारे में भी बता रहे तो अगला सूत्र बोलिए साक्षात संबंधात, संबंधात्क्षित्व बोले ठीक है ये एक देशी आत्मा के बारे में तो आपने बता दिया ये बंधन में आता है सुख दुख होता है ये सब चीजें हो गई ये जो व्यापक आत्मा है परम पुरुष परमात्मा वो हमारा साक्षी कैसे हो जाता है वो हमारे सबको जान कैसे लेता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं साक्षात संबंधात्म सीधे सीधे संबंध होने के कारण से साक्षित्व उसका साक्षित्व है वो जान लेता है हमारे उस परमात्मा का हमारे साथ में साक्षात संबंध है साक्षात मतलब सीधे सीधे स्वयं बीच में कोई व्यवधान नहीं है किसी माध्यम से संबंध नहीं है सीधे संबंध है जैसे कहें कि मैं उससे साक्षात मिला हूं साक्षात मतलब कोई माध्यम नहीं है सीधे मिला हूँ दूरभाष के माध्यम से बात नहीं किया साक्षात मिलाओ तो साक्षात संबंध होने से हम सब आत्माओं के ये जो अनेक अनुस्वरूप आत्माएं हैं उन सब के साथ में परमात्मा का सीधे सीधे संबंध है वो सबके अंदर है सबके बाहर है इसलिए बिल्कुल सीधा संबंध है उसका हमारे से इसलिए साक्षित्व उसका साक्षित्व है वो हम सबको साक्षी के रूप में जान रहे हमारे प्रत्येक कर्म का वो साक्षी है जानता है हमारे प्रत्येक विचार को वो जानता है प्रत्येक भावना को जानता है हर चीज को यथावत जानता है तो उसका साक्षित्व क्यों है क्योंकि साक्षात उसका संबंध है तो उसका जब हमारे साथ साक्षात संबंध है और हम सुखी दुखी होते हैं हम विद्या से ग्रस्त होते हैं हम अविद्या से ग्रस्त होते हैं तो परमात्मा भी फिर वैसा ही बनना चाहिए कोई सीधा संबंध है तो हमारा प्रभाव भी तो उसपे आना चाहिए ना संगति का प्रभाव हम बद्धावस्था में है वो हमारे से संबद्ध है तो वो भी बद्ध हो जाना चाहिए ना तो उसके लिए उत्तर दिया अगले सूत्र को बोलेंगे नित्य मुक्तत्व परमात्मा का तो नित्य मुक्तत्व वो नित्य ही मुक्त रहता है आत्माओं का क्या है एक सौ सूत्र में, में कहा व्यावृतो उभय रूप आत्मा तो नित्य मुक्तता और नित्य बंध बद्धता दोनों से अलग है यानी दोनों होते रहते हैं उसको न दोनों से अलग है मतलब ना तो बद्ध होता है ना मुक्त होता है ये तात्पर्य नहीं मात्र बंधन नहीं होता और मात्र बद्धावस्था में रहे ये भी नहीं है और मात्र मुक्त रहे ऐसा भी नहीं है ना तो नित्य बद्ध है ना नित्य मुक्त है इन दोनों से पृथक है यानी दोनों होते हैं उसको लेकिन परमात्मा कैसा है नित्य मुक्तत्वम उसका तो नित्य मुक्त वो सदा मुक्त है इसलिए उसका साक्षित्व होते हुए भी हमारे से संबद्ध होते हुए भी वो उससे लिप्त नहीं होता है कुछ भी हम जैसे किसी से संपर्क रखते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं उसके कारण हम सुखी दुखी होते हैं जो दूसरों के सुख दुख से सुखी दुखी होता है वो सहृदय कहलाता है या कठोर हृदय कहलाता है सहृदय कहलाता है और धार्मिक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए सहृदय या कठोर हृदय दोनों बोल रहे हैं आप लोग अप कुछ, अप कुछ, कुछ कोई कठोर हृदय बोला जो कठोर हृदय है वो धार्मिक कहां से बनेगा सहृदय होना चाहिए दूसरे के दुख में दुखी हो जाए हम और दूसरे के सुख में सुखी हो जाए ये किसकी निशानी है धार्मिक व्यक्ति की निशानी है ना नहीं सुना अभी तक सुना है ना को? सुना है ना परमात्मा धार्मिक है या धार्मिक है धार्मिक है तो परमात्मा हमारे से हमारी सन्नति रखता है उसका साक्षित्व है तो वो हमारे दुख से दुखी होता होगा ना फिर तो धार्मिक नहीं रहेगा नहीं बोलेंगे तो ये धार्मिक तो वो है जो दूसरे के दुख से दुखी हो दूसरे के सुख में सुखी हो उसे धार्मिक कहते हैं तो परमात्मा भी तो अच्छा है हमारे से तो अच्छा ही होगा हमारे से तो धार्मिक ही होगा तो वो भी हमारे साथ साथ सुखी और दुखी होना चाहिए और ऐसे भाव में हम बोलते भी रहते हे प्रभु मेरे दुख को अनुभव करो मेरे पे कृपा करो और हम उसको भी दुखी करते रहते हैं, परमात्मा को भी दुखी करते रहते हैं परमात्मा को भी सुखी करते रहते हैं, लेकिन परमात्मा कैसा है तो अगले सूत्र में कहा तो एक सूत्र है बोलिए औदासीन्यम ची वो कैसा है उसमें औदासीन्य है वो तो उदास है तो हम तो कभी कभी खुश हो लेते हैं कभी कभी हम उदास होते हैं तो परमात्मा तो सदा उदास रहता है और ऐसे परमात्मा को हम पाना चाहते हैं तो उसको पाके क्या होंगे हम उदास हो जाएंगे इससे तो संसार है भला इसमें तो कभी कभी उदास होते हैं। परमात्मा के यहां तो फिर हमें भी उदासी होना पड़ेगा यहाँ उदास का वो मतलब नहीं है जो दुखी होना हम लेते हैं उदास का ना उदास का मतलब है निरपेक्ष तटस्थ कि परमात्मा हमारे सुख से सुखी नहीं होता और हमारे दुख से दुखी नहीं होता परमात्मा सबका साक्षी है साक्षात संबंध होने से साक्षित्व है लेकिन वो नित्य मुक्त है और नित्य मुक्त किस लिए है क्योंकि उसमें औदासीन्य है वो लिप्त नहीं होता है हमारे से हमारे सुख में सुखी नहीं होता और हमारे दुख में दुखी नहीं होता कितना भी हो वैसे भक्त के रोने से भगवान को भी रोना तो आ ही जाता है नहीं भगवान तो भक्त के वशीभूत होता है ना अब भक्त को धार्मिक को जब अन्यायी अत्याचारी कष्ट देंगे भक्त जब दुखी होगा तो भगवान तो दुखी होगा ही ठीक है ये सारी बातें भक्ति में चलती है भक्ति भाव में यानी भावना में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं हृदय होता है व्यक्ति का बोल देते हैं अपने जैसे ही भगवान को मान लेते हैं लेकिन ये तत्व नहीं है ये विवेक नहीं है परमात्मा तो उदासीन है तटस्थ है वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होता हमारे कितने भी दुख से हमारे को कितना भी अन्याय अत्याचार हो हम कितने भी अपने को पवित्र धार्मिक मानते हो कितना हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो परमात्मा को लेश मात्र भी दुख नहीं होता इतना निरपेक्ष तटस्थ है इसलिए वो नित्य मुक्त है और ऐसा ही हमें भी बनना होता है फिर दूसरे के दुख को देख करके हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है भई हम दूसरे के दुख में दुखी होना अच्छा क्यों मानते हैं क्योंकि जब हम दूसरे के दुख में दुखी होंगे तो हम उसकी कुछ सहायता करेंगे अब कोई दूसरे के दुख में दुखी ही नहीं हो रहा है तो वो उसकी सहायता भी नहीं करता है ऐसा लोक में देखा जाता है ना इसलिए वो वास्तव में सहायता से करने ना करने से जुड़ा हुआ है वो पर हम उसको दुख के साथ में उसको मिला करके जोड़ देते हैं अब परमात्मा हमारे दुख से दुखी नहीं होता फिर भी सहायता तो करता ही है ना सहायता करने के लिए दुखी होना जरूरी थोड़ा ना है तो यदि हम भी ऐसे ही परमात्मा की तरह से दूसरे के दुख में दुखी ना होते हुए भी यदि सहायता तो दूसरे की करी रहे तो अब हमारे पे ये आक्षेप नहीं आएगा कि ये कठोर हृदय है ये में क्या अच्छा जो दूसरे के दुख में दुखी तो बहुत होता है आंसू बहातर रहे और सहायता कुछ ना करे <laughs> उसको धार्मिक कहेगे क्या उसको कोई अच्छा कहेगा क्या तो मूलतः दुखी होने में नहीं है अच्छापन सहायता करने में है हम दूसरे की सहायता करते हैं इसलिए हम धार्मिक कहलाते हैं वो तो परमात्मा तो सहायता करता ही है इसलिए वो कठोर नहीं है तो दयालु फिर भी है उदासीन है सुखी दुखी नहीं होता हमारे सुख दुख से लेकिन फिर भी वो परम कृपालु है परम दयालु है ऐसा ही तो साधक को भी बनना होता है लेकिन धर्म की परिभाषा ही ऐसी कर दी जाती है अध्यात्म की परिभाषा कि दूसरे के दुख में दुखी होना उसको आंसू आ रहे हैं तो हमारे को भी आंसू आना ठीक है महर्षि दयानंद को भी गालियां पड़ी थी ना जो उनकी बहन का देहांत हुआ वो आंसू ही नहीं आ रहे उनके तो स्तब्ध रह गए चाचा की मृत्यु हुई बहुत प्रिय बहन चाचा भी बहुत प्रेम करते थे कहेंगे तो कठोर हृदय है वो गालियां बचेंगे उसको दूसरे तो। उसको कोई असर ही नहीं पड़ता कोई हृदय ही नहीं है इसमें महर्षि दयानंद के मन की अवस्था उनको पता ही नहीं है वो कोई कठोर थोड़ना थे वो कोई बहन से प्रेम नहीं करते थे ऐसा थोड़ना था तो एक अलग मानसिक स्थिति में चले गए थे सोचने लग गए थे कि क्या मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा एक विवेक की स्थिति पैदा हो रही थी वैराग्य पैदा हो रहा था तो परमात्मा तो उदासीन है उसके अंदर आगे देखिए बोले जब परमात्मा उदासीन है नित्य मुक्त है तो इस संसार को बनाने के पचड़े में क्यों पड़ा हो पचड़े में पड़ा और हमारे को भी दुख मिल रहा है वो कह रहे थे जमुरी क्यों बना दिया उसने दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई <laughs> काहे को दुनिया बनाई तो देखिए उसका उत्तर दे रहे हैं एक में सूत्र में अंतिम सूत्र है बोलेंगे उपरागत कर्तृत्वम चित सान्निध्यात् चित सिध्यात्राग से प्रकृति चूंकि परमात्मा की सन्निधि में है निकट है क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और वो प्रकृति उसी में है उस संधि मात्र से कर्तृत्व परमात्मा का कर्तृत्व है उसका कोई अपना राग नहीं है वो अपना कोई उद्देश्य नहीं है लेकिन चूंकि परमात्मा में वो व्याप्त है और परमात्मा का स्वभाव है आत्माओं का हित करना और वो कर सकता है सामर्थ्य है इसलिए वो सृष्टि को बना देता है इसलिए सृष्टि का कर्तृत्व है उसका परमात्मा सृष्टि का करता है कर्तृत्व है उसमें लेकिन अपने किसी प्रयोजन से नहीं वो बस केवल ऊपर आग से प्रकृति उसके सन्निधि में है और उसके ईक्षण मात्र से इच्छा मात्र से वो सारा व्यवस्थित चलने लगता है हो जाता है तो कैसे होता है ये चित्त सानिध्या चेतन की सन्निधि मात्र से क्योंकि वो चेतन है और उसकी सन्निधि होती है प्रकृति से तो उसका कर्तृत्व आता है वो उसको बना देता है और चित्त सानिध्या चित्त सानिध्यात ये दो बार पढ़ा गया है तो इनकी शैली है कि जब अध्याय समाप्त होता है तो अंतिम शब्द को दो बार बोलते हैं ये समाप्त हो गया अध्याय तो चित्त सानिध्यात् चित सिध्या अर्थ कोई भेद नहीं है केवल अध्याय समाप्ति को बताने के लिए है ठीक है तो ये पहला अध्याय समाप्त हुआ Oh सुसादार अभिवादन ओम शाह